महाभारत शांति पर्व एकमोध्याय कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का वर्णन शोकवाच यदम यद वेदवचनम करम त्यजे च काम दसवेद्य जाति काम ची कर्मणा सुखदेव ने पूछा पिताजी वेद में कर्म करो और कर्म छोड़ो ये जो दो प्रकार के वचन मिलते हैं उनके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि विद्या आ ज्ञान के द्वारा कर्म को त्याग देने पर मनुष्य किस दिशा में जाते हैं और कर्म करने से उन्हें किस गति की प्राप्ति होती है ए तदय स्रोत मेक्षा भी तदवान वर्तते वर्ते प्रतिकूल मैं इस विषय को सुनना चाहता हूं। आप कृपा पूर्वक मुझे यह बतावे ये दोनों वचन एक दूसरे के विपरीत हैं अथवा तो परिणाम उत्पन्न कर सकते कर्म विद्याम तो कहते राजन सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर पराशन नंदन भगवान व्यास ने यू उत्तर दिया बेटा ये कर्म और ज्ञान में मार्ग क्रमशः विनाशशील और अविनाशी है मैं इनके व्याख्या आरंभ करता हूँ याम दसम विद्याम चंति कर्मणाम श्रृणुस्विक मनावस्वरम झे तटंतरम वस् ज्ञान से मनुष्य जिस दशा को जाते हैं जिस दिशा को जाते हैं और कर्म द्वारा उन्हें जिस गति की प्राप्ति होती है वह सब बताता हूँ एक चित्त होकर सुनो इन दोनों का अंतर अत्यंत गहन है अस्त धर्म प्रोक्तम नाचित्यत्रो बधेत तस् पक्ष से भवेद्य धर्म है ऐसा शास्त्र का उद्देश्य है इसके विपरीत यदि कोई कहे कि धर्म नहीं है तो उसे सुनकर एक आस्तिक को जितना कष्ट होता है उसके पक्ष के ही समान यह कर्म और विद्या का तारतम्य विषय प्रश्न मेरे लिए क्लेहदायक है द्वा विम पंथानो य भेद प्रतिष्ठिता हम प्रवृत्ति लक्षण धर्मृत्तौ चुभाषिता प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति के उद्देश्य से प्रतिपादित धर्म ये दो मार्ग है जहाँ वेद प्रतिष्ठित है कर्मण बध्यते जंतुर्विदया तो प्रमुच्यते तस्मा कर्म न कुरे यदर्शिन कर्म से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है अत दूरदर्शी यति कर्म नहीं करते हैं कर्मण जायते प्रेत मृतिमा सोथथात्मक विद्या जायते निव्यक्त शयात्मक कर्म करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात सोलह तत्वों के बने हुए मूर्तिमान शरीर को धारण करके जन्म लेता है किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय स्वभाव शीतोषण आदि धर्म चेतना ज्ञान शक्ति मन प्राण अपान और जीव ये सोलह तत्व पूर्व में दो सौ अध्याय के 13वें श्लोक में बतला चुके हैं उपास अधूरे ज्ञान में आसक्त अर्थात इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले कुछ मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार विभिन्न शरीरों में आनंद मना मानकर उसका सेवन करते हैं ये बुद्धिम बुद्धि प्राप्ता धर्म ने पुण्य दर्शि नए कर्म प्रशंसित कूपम नद्याम पिबंधि परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझ सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते हैं जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएँ का आदर नहीं करते हैं कर्मणा कर्म फलमानोते सुखदुखे भवा, भवा। विद्या बदया तद्वापनोति योचती कर्म के फल हैं सुख दुख और जन्म मृत्यु कर्म द्वारा मनुष्य इन्हें को पाते हैं परंतु ज्ञान के द्वारा उन्हें उस परम पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने से सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है यत्र गम अमृहते यत्र ग जायत न पुनर्जायते यत्र यत्र गि न वर्तते जहाँ जाकर फिर मृत्यु का कष्ट नहीं उठाना पड़ता जहाँ जाने से फिर जन्म नहीं होता जहाँ पुनर्जन्म का भय नहीं रहता तथा जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता यद्रह्म परमं अव्यक्तं अचलं ध्रुवं अव्याम अनायासं अव्यक्तं चाभोगी जहाँ बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और मिलकर कभी विलग्न न होने वाले अव्यक्त अचल अनिर्वचनीय तथा विकार शून्य उस तो पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है द्वंदे नाध्यंते मानसे न, मान न चर्म समाचार उस स्थिति को को प्राप्त हुए मनुष्यों सुख मानसिक संकल्प और कर्म संस्कार बाधा नहीं पहुंचाते वहां पहुंचे हुए मानो सर्वत्र समान भाव रखते हैं सब हैं सबको मित्र मानते और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं विद्यामय पुरुष मय पर चंद्रम समे सुन तात ज्ञानी मनुष्य कुछ और ही होता है कर्माशक्त मनुष्य उससे सर्वथा भिन्न है जैसे चंद्रमा घटते घटते अमावस्या को एक सूक्ष्म कला के रूप में ही शेष रह जाता है यही अवस्था तुम कर्माशक्त मनुष्यों की भी समझो उसे क्षय और वृद्धि के ही चक्कर में पड़े रहना पड़ता है तदेतदृषि प्रोक्तम विस्तरे नवजम सतिनम दृष्टि इस बात को एक मंत्र मंत्रद्रष्टा ऋषि ने विस्तार के साथ बताया है अमावस्या के बाद आकाश में एक टेढ़े और पतले सूत के समान प्रतीत होना वाले नवोदित चंद्रमा को देखकर ऐसा ही अनुमान किया जाता है एकादशात गुणात्मक कर्मजन्य कलाओं के भार को धारण करने वाला कर्माशक्त मनुष्य मन और इंद्र रूप ग्यारह विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है प्रकार वह मूर्तिमान देहधारी व्यक्ति होता है तुम तो उसे कर्म फल संभूत त्रिगुणात्मक से युक्त तथा चंद्रमा के समान वृद्धि और का भागी होने वाला समझो। अंतकरण हृदया काश में जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता कमल के पत्ते पर पड़े हुए पानी की बूंद के समान निर्लिप भाव से विराजमान है तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है उस आत्म तत्व को तुम सदैव क्षेत्र की समझो तमो रज से जीव गुणात्मक गुणम विद्या आत्मा परमात्म तमो गुण रजो गुण और सत्वगुण इन तीनों को बुद्धि का गुण समझो इनके संबंध से जीव गुण स्वरूप और गुण जीव स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं अतः वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है ऐसा समझो सचेतनम जीवगुण वदंते स चेतते जीवजते चर्व तथा परम क्षेत्र स्वयं तो अचेतन जड़ है परंतु चेतन से युक्त होने से उसे जीवात्मा के गुण चैतन्य से युक्त कहा जाता है जीवात्मा ही शरीर के द्वारा चेष्टा करता है और वही समस्त शरीर को जीवन अर्थात चेतना प्रदान करता है परंतु जिस परमात्मा ने सातो भूनों की सृष्टि की है उसे क्षेत्रवेद्ता विद्वान उस जीवात्मा से भी श्रेष्ठ बताते हैं इस श्री महाभारते शांति परमि सुखानुप्रश्न ही एक चारिशिक द्विशतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो सौ इकतालीसवां अध्याय पूरा हुआ